भारत भारत का पोस्टल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है एक लाख पचपन हजार पंद्रह पोस्ट ऑफिस हैं भारत में जिसमें से उन्नासी पॉइंट छहत्तर प्रतिशत यानी एक लाख उनतीस हजार एक सौ चौवालीस रूरल एरियाज में है आजादी के समय भारत में तेईस हजार तीन सौ चौवालीस पोस्ट ऑफिस थे औस्तन एक पोस्ट ऑफिस इक्कीस पॉइंट किलोमीटर यानी सात हजार के लिए पोस्ट की सुविधा देता है देशभगत रेडियो इंडिया पोस्ट में काम कर रहे और काम कर चुके करोड़ों लोगों को धन्यवाद एवं सलाम करता है